श्री राधेश भोलवृंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजु की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री निताय गौर निरि श्री गोविंद जय हरिव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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय रमण गोविंद जय जय गोपाल जय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 श्रीराधारमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत्र पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोव्यासो यस् कमल वा ममृत जगत्ति सर्गा नवलक्षण पर जगद्धाम हृदय से प्रेरणाया प्रवर्तितो हम बरात उनको बरा तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहं श्री श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाीश्र जा सहगण गण रघुनाथान्वित सजीव साद्वैतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पादान सह गण ली विशाखाविता आजान संकीर्त लुजौ कनक संकर्तनकमलायक्ष विश्वभरौ द्विजिव युगधर्मौ वंदे जगत्प्रियकता कर्ण काुति कर्ण काुक्त का गैरिका मेचिका मनस मेचकास्तु मेचिका भरण भारिणी तनु नारायणा नम नाराए नम नरोत्तमाय नम दिव्य सरस्वत नम व्यासा नम नमो धर्माय नह ते नम कृष्णा वेदसे ब्राह्मणेो नमस्कृत्य धर्म व्य सनातना वाशाकृ्य तो कृपादुभ्यक्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणां बोराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावोक हे भट्टुम सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुरतेदयांदरा बोलो श्री वृंदावन शरण परम मंगल श्री भावनासार संग्रह अष्टकालीन लीला स्मरण पद्धति श्री सिद्ध कृष्णदास तात्पर्य अष्टकालीन लीला का स्मरण करते हुए श्री प्रिया जी की प्रात लीला के अंतर्गत नंद भवन आगमन लीला का अंतश्चिंतन कर रहे हैं श्री रसीजनों ने श्री विश्वानंद ने वे नित्य प्रति श्री नंद भवन में यशोदा जी के परम आग्रह के साथ में बुलाई जाने पर नंद भवन में पधारती है और वहां यशोदा जी ने सार व्यवस्था बना करके रखी है श्री रोहिणी जी पूरी रसोई को सब संभाले हुए हैं सारी व्यवस्था बनाई हुई है श्री राधिका स्वयं जाकर के वहां श्री कृष्ण के लिए पाक अर्चना करती हैं। श्री राधिका अपने महलों से निकली मान कभी जावट से और कभी बरसाने से और उस समय सखियों के साथ में श्री कुंदलता जी लेने के लिए आई हैं। लता जी के साथ में श्री राधिका उस समय पधार रही हैं जल्दी जल्दी उड़ी हुई चली जा रहे कृष्ण मिलन की उत्कंठा में चरण अपने आप जल्दी जल्दी चल रहे हैं और उस समय अंचल जो है वो फौराता हुआ चला जा रहा है उड़ता हुआ उसी लीला का दर्शन कर रहे हैं उसी छवि का दर्शन कर रहे वीक्षात भ चल श्लोक टू सिक्स टू दोसौ बासठवा श्लोक ध्वनि परा का चली जा रही है। आनंद के कारण का अंश बस्तर में हैं। में कंप नहीं है ये विश्वनाथी जी ने टीका में किया कि जहा जिनके स के समय जो है वे तो नवकिशोरी होने के कारण परम परम सुंदर स्थिर होकर के ही विराजमान तो चल पटान चला सब बम जितनी भी सखी हैं उन सभी के साथ में श्री विश्वानंद किशोर जी हमारी स्वामी वे आप सब ऐश्याम सखियों के साथ में चली हुई चली जा रही हैं कुंदबल्ली कुंदबल्ली भी पास में विराजमान है ऐसी श्री से सखी से कुंदवल्ली उस समय परजहासता परहास कर रही हैं, हंसी कर रही हैं, हंसी करते हुए बात करते हुए रास्ता जल्दी कट जाएगा इसलिए बातचीत कर रही है कि मूल्यों हाँ अरे सखी तेरे श्रीअंग में जो मिलन के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं इससे यह पति प्रतीत हो रहा है कि कहीं किसी शुक ने ही तेरे वक्षस्थल के ऊपर तेरे अधरों के ऊपर कहीं दंतक्षत इत्यादि किए होंगे ये तेरे की पूरी पूरी तरह से संरक्षा की जा रही है ऐसे सखी के वचनों को सुनकर के श्रीप्रिया हंस रही है और श्री ललता कुंद से उस समय कह रही हैं कि करक करक फल फल दृष्टि कीरा माने अनार अनार के फल के भ्रम से दृष्ट तोता ने कहीं श्री राधिका के श्री अंग के ऊपर झपट्टा मारा होगा इसलिए कुछ खनोच तुझे दिख रही है ये हो गया था तो सखी के ऊपर व्यर्थ में शंका मत कर ऐसे सखी के साथ में परस करते हुए श्री कुंदलता उसमें चल रहे, चल रही अब सड़सठ मा देख दो सौ सड़सठ आनंद कंपो तलाश मुद्म कुंद कुंद बल्या न देवर स्वामसूद भ्राम्य पुनः पासित भुक्त भोगाम उस समय श्री लता राधा रणी से हसी कह रही हैं कि सखी तू प्यारे से मिलने के लिए आनंद में उत्कंपित हो रही है अरे पद्मनी चिंता मत कर इस समय कुंदवल का कुंदलता का वह भ्रमर तो कुंडवल्या देवरस्ते कुंडवल्ली का वो देवर कुंदवल स्वामी कुंद बल्ली का अधिपति वो जो कुंदवल है वो मूल तेरे पास में नहीं आएगा कर्म शर्म दम सनर्म धर्म कुंडल निर्मित कर्म ठाम कुंदवलता विशाखा विचक्षणा ऐसे कानों को शर्मद माने सुख देने वाले धर्म कुंडल निर्मत सुंदर जो कथा है उसको जब की जा रही है तो कान में जो कुंडल है वे धर्म माने घूम रहे हैं और वे कपोलुरूपी नृत्य स्थली के ऊपर नृत्य करते हुए विराजमान हैं उन कुंडलों की अपूर्ण शोभा को देख करके कर्मठान कुंद कर्म विशाखा जी कहने लगे स्वे ने नो रागम परम उदहती फुल्लापी भ्रमरात सुल पद्मीय सखी कु भृंगानुजात भी तरला चकम कि स्वेन रागम परम उदहती ये श्री राधे का अपने हृदय में परम अनुराग को धारण किए हुए हैं फुल्लाप मुद्दी ये श्री राधे का प्रफुल्लित हैं, हंस रही है भ्रमरात सुलोला चंचल भ्रमण के कारण भयभीत भी हो रही हैं। सत पद्म ऐसी श्री राधिका जो के अपने अनुराग से खिली हुई हैं परंतु तो भोरे से भयभीत हो रही हैं कृष्ण रूपी भोरे से भयभीत हो रही हैं ऐसी अरी सखी कु भृंगांगजात भी तरला आज कुंदवल के भ्रंग उनसे तो कुंदवल के जो पति माने सुभद्र गोप उनके छोटे भाई कृष्ण उनसे भयभीत हो रही है कृष्ण से भयभीत हो रहे अथान क्वचन सपथ निर्जने कदाचित स्फुटम इतरेतर वाग विलास रंग यद चलसे तदा कुमी त्यपे ने नोचरी करती यहां तक के प्रसंग पूर्व प्रसंग में हो गए थे यहां तक का श्लोक अब आगे कब अथान क्वचन पथि निर्जन ऐसा बातचीत करती हुई निर्जन पथ में जब सखीगण चल रही हैं क्वचन पथि निर्जन किसी निर्जन मार्ग से श्री राधिका जिस समय प्रातः काल जा रही हैं कदाचित स्फुटम इतरे इतर बाघ विलासम और उस समय परस्पर बाघ विलास करती हुई भी माने स्पष्ट रूप से बाघ विलास करती हुई भी ये चली जा रही हैं उस समय बातों में ऐसी डूबी हुई हैं कि अभ्यास के कारण इनके चरण अपने आप रास्ते पर चल रहे हैं उसका अनुसंधान नहीं है पहचाना हुआ रास्ता है इसलिए अभ्यास के कारण अपने आप उस रास्ते पर चली हुई चली जा रही है, चलते तथा है नहीं बेदन, बोचरी करोती। हम कहा चल रही है यह भी इनको होश नहीं है अपने आप पहचाना हुआ रास्ता है इसलिए चली जा रही दोबारा सुन लें अथ अनंतरम इसके बाद में क्वन पथ निर्जने किसी निर्जन मार्ग से होकर के ये जा रही हैं, पंत नित्य का मार्ग है पहचाना हुआ मार्ग है चरण पहचानते हैं इसलिए अपने आप चरण वहां बढ़ते हुए चले जा रहे हैं कदाचित स्फुटतम इतने तर बाग बिलास रंग गई और कभी सखियों के साथ में रुक रुक करके बाग बिलास उनके आनंद को भी लेती जा रही हैं गप लड़ाती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, प्रयास करती जा रही हैं, चलती जा रही है, है जिस समय श्री राधिका चल रही हैं, उस समय कुतः कोई आमी मैं कहा पर हूं कहा जा रही हूँ कहा से आई हूँ कहां जा रही हूँ कहां पहुंची हूँ कुतः माने कहां से आई और कोई आमी मैंने कहा रही हूं इत्यपिन भेद ये भी नहीं जान रही है वेदन गोचरी करोती इसकी उनको अभी इसकी जानकारी नहीं है अब कृष्णानुरागे चित्ता मानंद राशि जनयंत संदर्शियामास पथि ब्रजंती नंदीश्वर काम किंग विद्या कृष्णानुरागेण बहस्त चित्ता श्री राधिका का चित्त कृष्ण के अनुराग में कहीं चुरा लिया गया है और प्रेम के कारण वे चली हुई चली जा रही हैं में व्यस्त चित्त कृष्ण के अनुराग में जिनका चित्त हरण का लिया गया है चित्र जनयंत में वो इनके हृदय में आनंद की राशि ही उत्पन्न होती हुई चली जा रही है आनंद राशि जन्यंत में वो आनंद की राशि उत्पन्न हो रही है कृष्ण के अनुराग से जिनका चित्त हरण कर लिया गया है ऐसी श्री राधिका जब मार्ग में चल रही है तो संदर्श पथि ब्रजंती उस समय श्री तुंग विद्या जी ने राधिका को दिखाया अरे सखी राधिके देख नंदीश्वर पर्वत आगे सामने नंदगाम का जो पर्वत है बाबा के जहां गढ़ी है वो नंदगाम के पर्वत आगे है नंदीश्वर आ गए हैं संदर्शास नंदीश्वरम ये नंदीश्वर पर्वत संदर्श दिखा दिखा रही है देख ये नंदीश्वर पर्वत आ गए हैं ऐसा दिखाया नंदीश्वरम ताम कि विद्या तुंग विद्या ने नंदीश्वर पर्वत को तो दिखाया अर्थात श्री नंदीश्वर पर्वत तो नित्य हैं परंतु ब्रह्मा विष्णु शिव विष्णु और शिव ये भी कभी प्रार्थना और ब्रह्मा जी प्रार्थना करें वृंदावन में कभी गुलमल लता औषधि होकर के एक बार तो ब्रह्मा की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं ना अभी नहीं तुमको ब्रुज में अभी जन्म नहीं मिलेगा ब्रह्मांड ने प्रार्थना करके ही हमको जन्म मिल जाए कथमांध कोई भी रजो हमको जन्म मिले और इन भगवान ने कहा बोले भाई हम तुम सभी के आदमी को अभी कहा लाएंगे अभी ब्रह्मा का जो ऑफिस है उसको तुम ही संभालो अभी तुमको रिलीव नहीं किया जा सकता है ब्रह्मा बिचारे दुखी हो गए ठीक है हमारी एप्लिकेशन रिजेक्ट हो गई हमने भगवान से प्रार्थना की थी परंतु तो भगवान हमको ब्रज में अभी जन्म नहीं दे रहे हैं क्या करें जो भी है केवल ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं क्या अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजाम मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम ये पूर्ण ब्रह्म सनातन पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जिन ब्रिजवासियों के सनातन मित्र हैं इन ब्रिजवासियों के भाग्य का क्या ठिकाना हमको भी ये भाग्य नहीं मिला उस समय श्री नंदीश्वर पर्वत जो कि नित्य पर्वत है नित्य धाम है नित्यधाम में ही शिव भी आकर के विराजमान हो जाते हैं ऐसे ब्रश्वान पर्वत वे तो नित्य धाम है वृंदावन के भाग है तो नित्य वृंदावन में ब्रह्मा ने जो प्रार्थना की उनकी कुछ इच्छा को पूरा करने के लिए ने फिर ब्रह्मा को भी उस समय ब्रश्वान पर्वत पर स्थान प्रदान कर दिया तो ब्रज के तीन पर्वत ये तीनों देवताएं साक्षात् इनका आश्रय लेकर के विराजमान है श्री गोवर्धन तो विष्णु ही हैं और विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं वो तो कृष्ण का स्वरूप ही है रहे शिव उनको नित्य श्री नंदीश्वर में शिव जी को पदात्म प्राप्त करा करके कृष्ण ने स्थान प्रदान कर दिया और इसी प्रकार नित्य स्वरूप है श्री विश्वाह पर्वत उन उनष्मानु पर्वत में ब्रह्मा जी को भी एक अंश में स्थान प्राप्त करा करके विराजमान कर दिया गया अभी ब्रह्मा को एक स्वरूप से तो कहा तुम ब्रह्मा का पद संभालो अभी तुमको वहां से छुट्टी नहीं है रिलीव नहीं किया गया है ब्रह्मा के पद को संभालो तो ब्रह्मा प्रार्थना करने पर भी उनकी प्रार्थना नहीं मानी गई और एक बार उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है फिर भी ने एक अंश में उनको ब्रश्वान पर्वत पर आश्रय प्रदान कर दिया नित्य जो ब्रशवान पर्वत हैं उनमें प्राकृत ब्रह्मा तादात्म्य होकर के विराजमान हो गए इसी प्रकार नित्य जो नंदीश्वर हैं उनमें श्री शिव एक अंश में तादात्म्य तादात्म होकर के विराजमान हो गए श्री विष्णु और श्री गोवर्धन ये तो एक ही स्वरूप है दीये से जला हुआ दीपक ऐसे ही श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए श्री विष्णु ये दोनों एक स्वरूप होकर के ही विराजमान कृष्ण है अवतारी विष्णु हैं उनके गुण अवतार सत् गुण के अवतार अवतार होकर के विराजमान अवतार अवतारी के ही आश्रित होकर के रहेगा तो नंदीश्वर जो है उन नंदीश्वर को तुंग जी ने दिखाया कि ये रे नंदीश्वर नंदीश्वर पर्वत आगे नंदीश्वर पर्वत देखते ही रसाल पनस अर्जुन प्रमुख नारिकेल असन पलाश बट परकटी खदेर बिल्म जम्बाद भी मंदूक गिर मल्ल बकुल नाग पुन्नाग कई अशोक बक टनी कनक चंपकई चंपकई श्री भुशवान पर्वत अनेक अनेक वृक्षों से सुशोभित और वहां पर सुंदर बाबा के बगीचा शोभा को प्राप्त हो रहे हैं फलों वाले जो बगीचे हैं ऑर्चिड वे वहां पर विराजमान हैं, अनेक शोभा वृक्षों की वहां पर हो रही है जिनमें रसाल माने आम रसीले जो चूस करके खाए जाए उनका नाम है रसाल पनस माने कटहल अर्जुन के भी वृक्ष हैं एक वृक्ष का नाम है करम माने सोपारी उनके वृक्ष हैं नारिके माने नारियल उनके भी वृक्ष हैं अशन माने ये भी आम का एक भेद है जो पक्का मीठा आम है चूसने का आम नहीं है चूसा आम नहीं है बल्कि गूदे वाला आम है उसका नाम पनस असन पनस माने कटारी पलाश माने ढाक फिर बट परी माने पापड़ी खैर बिल्ब बेल जामुन मधुक मैंने शांतरा गिर मल्लिका माने पर्वती मल्लिका उनके फूल हैं बकुल के फूल हैं नाग और पुन्नाग ये सुंदर नाग और पुन्नाग के जो पुष्प हैं जो मंजरी वाले पुष्प हैं वे नाग नागपुन्नाग के पुष्प वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं अशोक बक पाटल माने गुलाब कनक चंपा माने सोने की चंपा और चंपक माने सफेद चंपा इनके वृक्ष फूल और फल के जहां शोभा को प्राप्त हो रहे हैं वृंदावन की एक विशेषता है इसके द्वारा यहां पर यह शब्द हो रहा है कि वृंदावन में सब पुष्प सब फल सब ऋतुओं में प्राप्त होते हैं यह धाम की दिव्यता दिख तमाल नवमालिका कनक यूथिका यूथिका तमाल के वृक्ष नव मालिका स्वर्ण यूथी जूही कुरंत लवंग दमनक लवंग फिर दमनक फिर मुक्ता मोतिया इनके भी वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं अपस्थल सरोजिनी और स्थल कमल भी खिल रहे हैं विचक किलाद भी और विचकिल जो माने खिले हुए जो हैं वो खिले हुए ये विराजमान हो रहे हैं विचकिल और कंदनी प्रियंगू तुलसी कंदली फल प्रियंगू इ और तुलसी ये सब विचित्र वृक्ष जहां विराजमान हैं वे बाबा के बगीचे में अपूर्व शोभा को प्राप्त करके ये सब विराजमान हो रहे हैं विचित्र विरुद्ध गढ़ी ये के साथ में शिशु भी सितासित बिलोहितो पल सरोज कई शिशुमित हैंग बकसारंस कारण्ड वही विराज तरंग कई विमल बार भिद बापिका तारी मुखई परिवर्तान सितासित बिलोहितई सफेद काले बिलोहित माने लाल ये जहां पर विराजमान है इन रंगों के जो कमल हैं वे कमल वहां पर खिल रही हैं वृंदावन में श्री नंद, नंद, नंद में, बाबा के नंदीश्वर पर्वत का वर्णन चल रहा है बाबा का जहां ऊपर गढ़ी है किला है उसके चारो सुंदर पर्वत है उस पर्वत का वर्णन चल रहा है सित माने सफेद रंग के असित माने काले रंग के बिलोहित माने लाल रंग के कमल जहा खिल रही है उत्पल सलोज सरोज और कल्हा इन जाति के भी विभिन्न कमल वहां खिल रहे हैं और उन सरोवरों के किनारे रथांग माने चकवा बकमाने बगुला सारस कुर्री पक्षी हंस कांड माने जल कुट जल के कुक्ट विराजित तरंग कई जहां जल में तैर रहे हैं और उनसे जिनकी तरंगें सुशोभित हो रही हैं बिमल बार भी बापिका ऐसी सुंदर वहां बाबड़ी है सुंदर तराग है और सरसी सरोवर है बाबड़ी वो कह रहे हैं जिसके चारों ओर परकोटा हो और भवन बने हो उसका नाम है बाबड़ी सीढ़ीदार हो बीच में तालाब हो चारों ओर जिसके परकोटा हो उसका नाम है बाबड़ी तार माने तालाब ये सुंदर तालाब सीढ़ीदार जहां पर विराजमान है वो तालाब सरसी सरस माने सुंदर जहां स्वाभाविक नैसर्गिक पानी का घेराव हो वहां पर तो वो सरस सरसी है उनसे युक्त जहां जलाशय अपूर्व से चारोर विराजमान है ऐसा बाबा का सुंदर श्री ब्रजराज का वो सुंदर नगर है हम्बारावई ग अपलाहल विविध बंदे कलावताम तई समते प्रियतया बृषराज सुमूलो गोवर्धना अपि गुरु ब्रज बंदे तो यह हमारी गाय जहां पर हम्बा हम्बा ध्वनि कर रही है हम हो गवाम अपी बलवानम माने गोप गण भी कोलाहल कर रहे हैं और विविध बंदित कला बतामते तई और विविध बंदी जन जो कलावान हैं वे भी जहां पर संगीत का गायन कर रहे हैं और कविताओं का पाठ कर रहे हैं बंदी जन माने जो स्तुति करने वाले हैं जन जहां अपनी कविताओं का दान करते हुए विराजमान हो रहे हैं उनसे संभाजते वो नंदीश्वर पर्वत श्री ब्रजराज नंदबावा का महल वह शोभा को प्राप्त हो रहा था श्री तुंग विद्याजी राधा रानी को उस महल को दिखा रही हैं कि नंदीश्वर पर्वत आ रहा है प्रियतया ब्रजराज सिन्दो गोवर्धना श्री नंदीश्वर पर्वत श्री ब्रजराज सोनू श्याम सुंदर के लिए गोवर्धन से भी ज्यादा प्यारा है क्योंकि मातृभूमि तो सबको प्यारी होती है कृष्ण का यदि अपना घर है तो वो अपना घर तो गोवर्धन से ज्यादा प्यारा होगा नहीं जहां जन्म हुआ है कृष्ण का या जहां पर बाल नीला हुई है वो तो अपना घर तो प्यारा होगी इसलिए ब्रजराज सोनो गोवर्धना प्रियतया गोवर्धन की भी अपेक्षा श्री नंद नंदीश्वर पर्वत श्याम सुंदर को अत्यंत अत्यंत प्यारे हैं गुरु ब्रिज बंधित हो यह और जो सभी ब्रिजवासियों की तुलना में सभी स्थानों की तुलना में श्याम सुंदर को सबसे ज्यादा प्यारा है और ब्रिज बंधित हो यह नंदीश्वर पर्वत ब्रिज से ब्रिजवासियों के लिए बंदे थे। अब यहां पर जो वर्णन किया गया ये केवल वस्तु परगणन शैली है नाम परिगणन शैली या वस्तु परगणन शैली उनकी विवेचन, उनका विश्लेषण नहीं किया गया कि किसकी क्या क्या विशेषताएं है केवल एक सूची दे दी कि उस नंदीश्वर पर्वत के उपवन में आम कटहल सुपारी धाक पापड़ी खैर बेल जामुन मधुक गिर मल्लिका बकुल नाग पुन्नाग अशोक बक पातल कनक चंपक चंपक पमाल नवमालिका कनक यूिका बस सूची दे दी है कनक युथिका युथिका का दमनक मो, मोतिया इन सबों की लताएं वहां विराजमान हो रही हैं उन सबों से युक्त होकर के तो ये एक नाम परिग्रन शैली है और उससे एक समग्र प्रभाव वह उत्पन्न किया गया वस्तु का प्रस्तुतिकरण सामने नहीं आ रहा है वस्तु का जो रूप है वो चित्रात्मकता वहां पर नहीं आएगी तो एक है संश्लिष्ट शैली दूसरी है वस्तु परिगणन शैली यहां पर वस्तु परिगणन शैली के द्वारा भी श्री वृंदावन की शोभा का श्री वर्णन कर रहे हैं कवि सो आनंद वृंदावन शंपू में के ये श्लोक है वहां पर वस्तु परिगणन शैल मान वस्तुओं का जहां गिनती है वो ये सारे वृक्ष वहां पर विराजमान थे तो मागा। क्योंकि रस को उत्पन्न करने में एक विशेषता और है उसकी ओर एक संकेत कर देना चाहते हैं कि रस को उत्पन्न करने में जब तक देश और काल इनका वर्णन नहीं होगा एटमोस्फियर का वर्णन नहीं होगा तब तक रस पूरी तरह से उभर करके निकलाता है इसलिए आंचलिकता उसकी अपनी मेहमा है आंचलिकता में एक विशेष भूगोल के अंश में एक अंचल में जिस तरह का उच्चारण होता है उस उच्चारण का अभिनय किया जाए उच्चारण को भी कहीं मेंटेन किया जाए और वहां का जो विशेष वस्तु है प्रत्येक स्थान की कुछ विशेषता होती है जैसे ब्रिज की विशेषता करील और कहीं दूसरे का नहीं होता है करील तो करील ये ब्रिज की विशेषता तो जो आंचलिक फसल है उसको जहां विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाए आंचलिक जो भाषा है उसको विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाए तो उस स्थान का कहीं विशेष रूप से प्रभाव जीवंत हो जाता है तो प्रभाव को जीवंत करने के लिए रस को जीवंत करने के लिए आंचलिक वर्णन की बहुत आवश्यकता है और उस समय आंचलिक जो बोली है उस आंचलिक बोली को भी और विशेष शब्द उन शब्दावली का भी जो उस केवल उस अः भौगोलिक खंड में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा के कुछ शब्दों का यदि प्रयोग किया जाए तो वो विशेष रूप से कहीं प्रभावशाली और दृश्य को उपस्थित करने वाला होता है तो यहां पर इसीलिए वो हमारा गवाम अपने बल्लवान गायों का हम्बाराव हो रहा है बंदी कोलाल इनको करते हुए विराजमान हो रहे हैं गुरु ब्रिज बंदे तो सी यहां तो ये आंचलिक एक पक्ष है उसको भी प्रस्तुत किया यहां पर गया है हम बहुत यह गवाम बल्लवाना गाय जहां पर स्वर कर रही हैं गोप स्वर कर रहे हैं घोष का मतलब ही है कि जिसमें अनेक तरह की आवाज हो घोष माने गांव गायों के रहने की पशुओं के रहने का जो स्थान है और गोपों के रहने का जो स्थान है उसको कहते हैं घोष तो घोष के दो भाग हैं एक खेरक और एक घोष खेरक वो है जहां पर के पशु रहे और जहां व्यक्ति रहते हैं उसका नाम है घोष तो गोपों का जो निवास स्थान है उसको कहेंगे घोष और जहां पास में ही उसी जगह घर के ही पिछवाड़े या एक कोने में जहां पर पशु रहते हैं उसका नाम है खिरक तो जहां खिरकों में सुंदर आवाज हो रही है हम्बारा हो रहा है और जो घोष है उसमें बंदी जन गायन करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं तो उनकी आवाज आते हुए देखा इसलिए उसका नाम घोष है संभाजते प्रियतया ब्रजराज सुनो ये नंदगाम आ गया है जो ब्रजराज सिंह श्री श्यामचंदर को गोवर्धन से भी ज्यादा प्यारा है क्योंकि यह उनका निवास का स्थान है सखी निजो बिदूर मागा अरे सखी उस समय निज पुरु विदूर मागा तू अपने घर से माने श्री बरसाने से तू यहां बहुत दूर आ गई है जावट से या बरसाने से अपने घर से यहाँ तू बहुत दूर आ गई है समीप वर्ति और इस समय श्री नंद बाबा उनके घर के समीप के घेरे में उनके मोहल्ले में ही हम पहुंच गए हैं तद नयन चात का काभिलाष फलती अरी सखी इस समय तेरे नेत्र रूपी चातक उनकी सारी अभिलाषा यह फलीभूत हो रही हैं। तवाश्रित ही o अवगम अखिलम सतीम तब समयम अवगम अव हम कि जानते जानतेम कि तेरा सतीत्व तो कैसा है ये प्रयास करेंगे श्री कुंज लता जी राधाणी से प्रयास करेंगे बोले अभी सके तेरा जो सतीत्व है उसको अवगम अखिलम सतीत्व मापतम में में में में पूर्ण है है है है ये विकृत भी है और भी है। तो, में तो है। और और तो हमारे तेरा तेरा के के लिए लिए किसी दूसरे नहीं और कह रही है कि तेरा तो जैसा है। उसको अब हम सब सखी अच्छी तरह से पहचानती हैं तेरा सती तो हमसे छपा नहीं है नहीं तब तो तेरी सखियों का ये समूह इस ऐसी ताकि तो के को देखकर उनके साथ में हंसी के ये कम्ब श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से की कल्पना मात्र से तेरे हृदय में हो रहा है इसलिए तू के को तो हम दो दो का समूह इसमें है एक आए धारण तो थार आये ऐसी पर के हृदय धारकों ईश से दोदेंगे हृदय धरतुम अपने हृदय में धैर्य को धारण करने में यद्यपि ईश से जब तब तूस्त धैर्य धारण प्रेम में ये प्रेम में जो पराजित है प्रेम से ऐसे अली अबला तुझे तभी कहीं ना कहीं धैर्य धारण करना ही चाहिए जब तू धैर्य धारण करने में समर्थ नहीं है फिर भी तुझे धैर्य धारण ही करना चाहिए धारण कर गिर वर युग भर धारणा अरी सखी जान गई कि इस समय तू प्रेम के भार से इतनी दबी जा रही है कि उस प्रेम के भार को धारण कर सकने में समर्थ नहीं है प्रेम के वजन को उठा सकने में तू समर्थ नहीं है सखी तेरे बस की बात नहीं है कि तू धैर्य को धारण कर सके ये जो तेरे हृदय में प्रेम का भार आ रहा है इस भार को धारण करने में तू समर्थ नहीं है अरे सखी गिर एवं मयाद योजना तेरी व्यवस्था देख करके अब किसी को सहायता के लिए इस वजन उठाने के लिए मुझे बुलाना पड़ेगा प्रेम का जो भार है उसको तू सहन नहीं कर पा रही है और प्रेम के भार में उत्कंठा के भार में तू दबी जा रही है इसलिए इस भार को उठाने के लिए किसी न किसी को सहायता करने के लिए बुलाया जाएगा जैसे कोई ज्यादा बड़े भजन को उठाने में समर्थ न हो तो वो किसी को भी बुलाता है कि भाई जरा हाथ लगाना ये जो है उसको उठा दो उचा दो तो के के लिए जैसे किसी के, किसी को बुलाया जाता है इसी प्रकार मैं भी चिंता मत कर अभी अभी शाम सुंदर को बुलाती हूं गिरधर को बुलाती हूं क्योंकि वे इसके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं वजन उठाने में इसलिए वे तेरे हृदय में जो उत्कंठा का प्रेम का अत्यंत अत्यंत भार है उस भार को उठाने के लिए अब मैं गिरधर को ही बुलाती हूं क्योंकि तेरे श्रीअंग में विराजमान जो प्रेम का भार है और जो सुंदर श्री दिव्य जो पर्वत विराजमान है उन पर्वतों के भार को उठाने में श्री गोविंद के अतिरिक्त गिरधारी के अतिरिक्त और कोई दूसरा संभव नहीं है रसजन विशेष रूप से यहाँ एक संकेत करना चाहते हैं कि श्री वृंदावन की जो रस पद्धति और श्री मुकुंज रस का जहा उपासना पद्धति है वहां पर गिरधारी गोपाल कहने से भी रसाभास उत्पन्न हो जाता है महावाणी में यदि देखें तो बड़े आग्रह पूर्वक प्रयास पूर्वक सायास वहां पर जो शब्द दिए गए वो बिहारी बिहारिन लाल लालली लालले रसिक शामा शाम इन शब्दों का प्रयोग किया गया गोपाल गिरधारी गोविंद इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया गया और गोविंद शब्द का प्रयोग किया गया तो वो तो भी परम रस के अर्थ में गो का अर्थ गाय न लेकर के वहां गो शब्द का अर्थ कहीं इंद्रिय इंद्रियों के रक्षक होकर के जो विराजमान वे गोविंद तो निकुंज में गोविंद शब्द गोपाल शब्द बड़ा गुड़ होकर के विराजमान श्री प्रिया उनके संपूर्ण अंतकरण बाह्यकरण उनके रक्षक होकर के जो विराजमान उनका नाम गोविंद ऐसे गिरधारी इत्यादि के जो शब्द हैं वे गिरधारी शब्द भी कहीं श्री उनके दिव्य उनको उनके साथ में मिलन प्राप्त करने वाले श्री श्याम सुंदर के लिए ही वे संकेतित किए गए तो यहां पर उसी संकेत को स्थापित करते हुए श्री कुंदलता जी कह रही हैं, अभी सखी तेरे ऊपर प्रेम का अत्यंत अत्यंत भार आ गया और इस भार को उठाने के लिए कोई कुशल व्यक्ति को ही बुलाना पड़ेगा इसलिए मैं गिरधारी को यहां अभी बुलाती हूं क्योंकि वे गोवर्धन उठाने में पहले से अभ्यस्त हैं बड़े प्रसिद्ध हैं इसलिए वे तेरे इस उत्कंठा के भार को संभालने में समर्थ हो जाएंगे ऐसे व्यंजना के द्वारा जो आर्थिक व्यंजना है उस आर्थिक व्यंजना के द्वारा उस मधुर रस का संकेत करते हुए यहां उनका वर्णन किया तो गया उस समय में गिरधर को ही तेरे इस उत्कंठा के भार को उठाने के लिए नियुक्त करती हूँ अर्थात श्री गिरधारी को बुलाती गिरधर हूं गिरधर आया संक अब यहां गिरधर शब्द का जो प्रयोग है ये बड़ा सार्थक प्रयोग है जैसा अर्थ वैसा ही एक विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्द का यहां प्रयोग किया गया है तो एवं शंके आया जन विधराध्य सखी महासतीयम तो ये परिकर नाम करके जो अलंकार है वो परकर अलंकार का यहाँ प्रयोग है जहां सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाए वहां परकर अलंकार होता है एक विशेष तात्पर्य को लेकर के जहां किसी शब्द का प्रयोग किया जाए वो परकर अलंकार है यहां पर वो परकर अलंकार का ही प्रयोग किया गया है तो गिरधर शब्द के द्वारा जो पर्वत को उठाने में परम परम समर्थ होकर के विराजमान उनको मैं यहां नियुक्त करती गिरधर दिशे संख्या आया जन महासतीयम् सखी महासतीयम पर अविज्ञे तदपि इम हा पुनस्तमास्यम् ये सुनकर के श्री ललताजी कह रही हैं कि गिरधर दिशे एवं संख्या के अरि कुंडलता तू वस्तव में अभिज्ञे पर बदस इमाम अभिज्ञे तू बुद्धिहीन है अरे कुंदलता तू समझ नहीं रही है हमारी ये सखी गिरधर दिशे शंखे आया अजन विधुराद्य हमारी ये सखी महासती ये गिरधर दिश जिस दिशा में है उधर देखने में भी भयभीत होती है गिरधर दिशी शंकया गिरधर की दिशा में भी शंका के कारण विधरा अद्य हमारी सखी ये व्याकुल हो जाती है तल प्यबले क्षण दधिता तथापि तुम इनको दोष लगा रही हो यह उचित नहीं है इसलिए क्षण दधिता जरा सा धैर्य धारण कर गिरवर पर बद बी बुद्धिहीन कुम तू इनको दोष देगी तू इनको उन्हीं श्याम सुंदर को दिखाने का प्रयास कर रही है नियुक्त करना चाह रही है जिस ओर श्री कृष्ण है उस ओर देखने में भी हमारी सखी भयभीत होती है आज तू उसी ओर हमारी सखी को दर्शन करा करके उन गोविंद का दर्शन करा करके हमारी सखी को मिंदा का दोष क्यों लगाएगी कुत्सा का दोष क्यों लगाएगी सारे सारा गांव हमारी सखी के ऊपर कहीं दोष नहीं लगाने लग जाए ऐसे प्रयास करिए रहने दे रहने दे तू कृष्ण को बुला रही है और कृष्ण को बुला करके कृष्ण और राधिका ये दोनों हमारी सखी कैसे एक दूसरे को देखेंगे हमारी सखी तो उस दिशा की ओर भी देखना नहीं चाहती है यदि कृष्ण सामने आ गए तो हमारी सखी उनको सब लोग दोष लगाएंगे तो हमारी सखी को दोष में डालना क्यों चाहती है दोबारा सुन ले गिरधर दिशे शंखे आया हमारी सखी कृष्ण की ओर शंकित होकर के अजया अजनी शंका से युक्त हो जाती है और विधरा माने व्याकुल हो जाती है गिरधर की दिशा की ओर देखने में ऐसी हमारी सखी महासती महासती है, यम। ये है। पर से बला तू मेरी सखी को क्यों लोक आरोप लगवाना चाहती है उत्साह लगवाना चाहती है अरे अभिज्ञ अरि कौंदी तनप क्यों श्री कृष्ण को यहाँ बुला रही है पुनस्तम क्योंकि श्री राधिका को इसके द्वारा असुविधा ही होगी रहने दे रहने दे और ऐसे जब कहा तो मुहुन अर्पितम एव विदस्य भद्रम आर्या ने जटला ने श्री राधिका को जब तेरे साथ में भेजा था उस समय क्या कह के भैया तो ये होश नहीं है क्या याद नहीं है क्या कि कृष्ण से मेरी रक्षा करना हे नारायण आप ही ईश्वर वही मेरी बेटी की रक्षा करने वाला है राजा की आज्ञा रानी की आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ जाना तो पड़ेगा ही ऐसा कहकर के तेरे हाथ में श्री राधिका को सौंपा था तो तुम मुह अर्पिताया तुझे ही श्री आर्या आर्या जटला ने राधिका को तुझे सौंपा था तू जो तमेवर के सौंपा था उसके बिल्कुल उचित कार्य ही कर रही है विपरीत लक्षण में अंकित कार्य कर रही है बिल्कुल ठीक ही कर रही है जिस जैसा सोच करके तुझे सौंपा था तू वैसा ही कर रही है और अर्थ निकलेगा काकू में अर्थ निकलेगा पर तो सा स्वर को थोड़ा बदल दिया जाए तो जैसे उल्टा अर्थ होता है ऐसे ही उल्टा अर्थ निकला है कि तू उसके उल्टे कार्य कर रही है जैसे थोड़ा सा काकू में कहा जाए हा तुम तो बहुत अच्छे हो ना तो अर्थ है तुम बहुत बुरे हो शब्द तो है तुम बहुत अच्छे हो परंतु तो उसका अर्थ निकला, हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो तुम तो बड़े सत्य सत्य बोलने वाले हो इसका मतलब है असत्य बोलने वाले हो तो ऐसे ही कह रहे हैं श्री जटिला ने तुमको जो उद्देश्य लेकर के श्री राधिका को सौंपा था तुम उसके अनुरूपी कार्य कर रही हो अर्थात उसे उल्टा विपरीत काम कर रही हो विपरीत ही काम कर रही हो उल्टा काम कर रही हो ये काक वक्रोक्ति उसमें कह रही है कि अर्पिता आर्या आर्या या माने श्री राधिका को तुमको इसीलिए तो सौंपा था एव तुम बिल्कुल ठीक काम ही कर रही हो भद्र बहुत अच्छी बात है स्वयं सखी परम जनम विधि स्वयं एवं सखी परम जनम विधि हमारी राधिका को अपनी जैसा मत समझ ये ललता जी श्री कुंदलता जी से कह रही हैं अरे जैसे तू चंचल ऐसे हमारी सखी को भी चंचल समझती है क्या ललता पुनस्त ऐसे ललता ने जब कहा तो श्री कुंद जी ललता से उस समय बोली के अलम अने गिरा बिदूरे कल पुरो पुरो रणोप कंथे फटिक घटित रत्न चित्रभ बोले अभी सखी हम तुम आपस में लड़ती रहेंगी अभी इस बात को छोड़ मेरे ऊपर जो आरोप दे रही है उसको हम कहती रहेंगी माने ये कहना चाहती हैं कि हम सब श्री राधिका को कृष्ण से मिलाना ही चाहती हैं जितनी भी सखी है उन सबों की स्थिति यह है कि वे कृष्ण से ही राधिका को मिलाना चाहती हैं तो कह रही हैं अलम अलम अनेरा इस बात को तो छोड़ बिदुरे दूर कलह पुर पुरतोरण कंठे अरे सखे सामने देख पुरतोरण पुरतोरण उपकंठे श्री नंद भवन उनका जो तोरण है माने मुख्य द्वार सिंहपोर उस सिंहपोर के पास में श्री ज्यादा दृष्टि डाल वहां पर श्याम सुंदर खड़े हुए नंद भवन के द्वार के निकट ही बल्ही में श्री श्याम सुंदर कहीं खिड़की में खड़े हुए हैं तो कल है, माने देखो पुरा पुर तोरण जो भवन है उस भवन के तोरण माने आर्क के जो तोरण है उस तोरण के गुम के उपकंठे माने उपकट ही सिंह द्वार के पास में ही श्री शाम सुंदर विराजमान श्यामान स्फटिक, स्फटिक मणि से बना हुआ जो चबूतरा उसके ऊपर महाशय जी बैठे हैं देख देख नंद भवन के तोरण के सिंहपोर के तोरण के पास में ही जो चबूतरा है उस चबूतरे के ऊपर श्री कृष्ण बैठे हैं तो आस्थानी के ऊपर स्फटिक घटित रत्न चित्रित आस्था आस्थानी जो है चबूतरी उस चबूतरे के ऊपर अभिनव में गम श्री कृष्ण आज आंगन के चबूतरे के ऊपर ही बैठे हैं हृदि एक काम्यम न जाने हृदय में कौन सी कामना है एक काम्यम हम सब के हमारी सखी के एकमात्र काम्य कृष्ण रस आज चबुत्र के ऊपर बैठे हैं सरसम दुग्ध सह समुग् कृत कृतम कृतमल कृत रंग के लिए अवगत भवदाल यान वार्ता हृदय एश भात पश्यो देखो ये सिंह सिंहपौर के भीतर जो आंगन है आंगन के बीच में जो चबूतरा है उस चबूतरे के ऊपर श्री कृष्ण बैठे हैं इनको देखो सरस मुशस दुग्ध नईच का नईच की कहा उशसी माने समय जो दुग्ध नई ची की कहा उसर गईया उनके दूध को पहले ब्यायी हुई जो गैया है पहली ब्याज की गाय उनके नई चिकी के दूध को निचोड़ करके अर्थात उस नई गाय उसके दूध को दूध, दूध, दूध के बाद सह सब सखाओं के साथ में श्री कृष्ण विराजमा ने कृतमल रंग के लिए और अभी अभी ये अखाड़े से कुश्ती लड़ कर के भी आई हैं। तो कृत रंग केली रंग केली करके माने मल्ल विद्या उसको करने के बाद में और नई की सुंदर जो गायें हैं उन गायों के दूध को दहने के बाद में अब गत भवत आलयान वार्ता इनको अभी सखी आलयान वार्ता हमारी सखी श्री राधिका के यहाँ आने की वार्ता कहीं से पता लग गई है इन्होंने सब गुप्तचर फैला रखे हैं कि राधिका क्या कर रही है कहा आ रही है तो उनसे सब गुप्त वार्ता जो है उनको इन्होंने गुप्तचरों के द्वारा इनको श्री राधिका की सारी वार्ताए मिल गई है इसलिए अवगत भावत आलयान वार्ता सखी के आगमन की जो वार्ता है वो इनको अवगत हो गई है इसलिए क्षुमत्र हृदागत हृदय हृदय हो हो करके हो करके भूखे राधिका का दर्शन करने के लिए यहां आ करके बैठे। इस के ऊपर बैठ करके प्रतीक्षा देख रहे हैं तो क्षुभित हृदय आ है एश भाती क्षुभित हृदय वाले ये प्रतीक्षा रत होकर के यहां आकर के बैठ गए दोबारा सुन ले सरसम उषसी उशी माने प्रातः काल सरसम दुग्ध नैचिकी कहा सुंदर सरस दूध को दूह करके ओसर गाय के माने पहले ब्याई गाय के पहलो गाय के दूध को दूह करके ये यहां बैठ गए हैं सह बैसा अपने मधुमंगल सुवल आदि एक दो सखाओं के साथ में सखाओ के समूह के साथ यहाँ बैठे हैं कृत मल रंग के लिए इन्होंने मल रंग के लिए माने कुश्ती लड़कर के तुम्हारे आने की वार्ता पता लग गई है इसलिए पहले से ही ठान लेकर के श्री राधिका इध्य पढ़ाएंगे उनका दर्शन मुझे मिल जाएगा इसलिए यहाँ आकर के बैठे हैं क्षुमित हृदागत, व्याकुल हृदय होकर के ये यहां आ गए हैं पश्यो इनको देखो ब्रजपुर ललना कुलम मदिष्णु करण पट मंडलोक गुढ़ा मधुरम धुरे किम त्रिभंगी कृत तनोचल दाम माद ताली इनकी शोभा को देखो ब्रजपुरी की जितनी भी ललना का समूह है उनको मधिष्णु उनको मध्मत कर देने वाली इनकी रूप माधुरी है कृष्ण की रूप माधुरी गोपियों को मधमत्त कर देने वाली फ्यूरियस इंटॉक्सिकेटेड करने वाली एकदम मधमत्त कर देने वाली श्री कृष्ण की रूप कांति है तो ब्रजपुर ललना कुलोम मदाली ब्रजपुर की जो ललना है उनके कुल उनके समूह को उन्मद मतवाला बना देने वाली श्री कृष्ण की रूप कांति है करण पटु छवि मंडलोक गुड़ा कृष्ण की आज करण पटु छवि अंग अंग से निकलने वाली जो किरणें हैं जो वो छवि है वह मंडलोक गुड़ा वो गोपियों का आलिंगन करती हुई विराजमान है तो करण पटु छवि करण की इंद्रियों से निकलने वाली जो किरणें हैं वे उपगूढ़ माने प्रियाओं का आलिंगन करने वाली हो रही है।, यहां निकल है प्रियाओं तक पहुंच रही है मधुरम धुरे किम इस समय मधुरम धुरा के मधुरिम भंगिमा के साथ में ये श्री कृष्ण त्रिभंगी हो करके कहीं खड़े हैं त्रिभंग ललित होकर के ये खड़े हैं तो ग्रीवा से कटी से और चरण से तीन जगह से टेढ़े होकर के तैलोक मोहन त्रिभंग ललित इनका स्वरूप सामने प्रकट हो रहा है कृत तनु उच्चल दाम इनके वक्षस्थल के ऊपर सुंदर जो माला है वह झूल रही है कृत तनु उच्चल दाम सुंदर माला उच्चल माने हिलती हुई शोभा को प्राप्त हो रही है माध ताली और उसके ऊपर भोरे घूम रहे हैं भोरे भी मधमक्त होकर के उस माला के ऊपर घूम रहे हैं श्रुत मधतर गंड कुंडलाद्या कुंडलाद्या अध्यापन पर तांडव पंडताक्ष मह पवन धुत पटांग गौर नीलन दुत लहरी स्तमिती कृता खिलास श्रुत गंड गुंडलाध्या जिन्होंने अपने कोमल गण्ड माने कपोल उनके ऊपर कुंडल मकराकृत धारण कर रखे हैं और उन कुंडलों को अध्यापन पर तांडव मृत्यु की शिक्षा देने के लिए पंडित अक्षय उ नेत्र जो हैं वह जहां पंडित होकर के कानों के कुंडल को नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं मान नृत्य भी चंचल है तो जैसे एक नर्तक गुरु नृत्य गुरु स्वयं पहले नृत्य करके दिखाता है और फिर शिष्य उसका अनुकरण करता है इसी प्रकार श्री कृष्ण की आंखें वे तो हो गई नृत्य गुरु वे स्वयं नृत्य करती हैं और नृत्य करती हैं तो कान के कुंडल वे कपोल रूपी मंच के ऊपर नृत्य करते हुए विराजमान होते हैं तो नयन रूपी शिक्षा गुरु के द्वारा कुंडल रूपी शिष्य नट को नृत्य की शिक्षा कपोल रूपी रंग मंच के ऊपर दी जा रही है नृत्य मंच के ऊपर राशस्थली के ऊपर दी जा रही है तो श्रुत मूलतरगंड कपोल जिनके परम कोमल हैं, उनके ऊपर श्रुत मान्य आश्रित हैं कुंडल उन कुंडलों को अध्यापन पर पांडव नृत्य की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अक्षय दोनों आखे पवन धुत पटांग और श्री वायु आकर के जिनके वस्त्रों को हिला रहा है और उनके कारण गौर नील श्रीअंग की और वस्त्रों की जो शोभा है वो नीली और गोरी ये शोभा प्रकट हो रही है पीतांबर धारण कर रहा है तो कभी पीतांबर की शोभा प्रकट होती है कभी श्री अंग की चरणों की जो शोभा है वो प्रकट होती है कभी जो पीतांबर ओण रखा है उसकी शोभा प्रकट होती है कभी श्रीअंग श्री वक्षस्थल की जो नीली शोभा है तो नीली और पीली ये दोनों शोभाएं नीली शोभा है अंग की पीली शोभा है वस्त्र की वो जहां प्रकट हो रही है तो पवन धुत वायु से हिलते हुए पटांग माने वस्त्र के कारण जहां गौर नील द्व्युति की लहरी प्रकट हो रही है स्तमिती कृत अखिल आशा हा। और उससे स्तमिती कृत अखिल आशा हा। दर्शक की जितनी भी अभिलाषाएं हैं उनको ये अपनी अंग कांति के द्वारा पूर्ण करते हुए विराजमान कृष्ण की उस छवि को देख करके सबकी अभिलाषा पूर्ण हो रही है प्रिय सख भुज राज्य विद्या अब सखी श्री किशोरी जी को श्यामचंद्र की रूप माधुरी का वर्णन कर रही है कि अरे सखी देख प्रिय सख मे सोल कंधा जिन्होंने अपनी कोहनी लगा टेक रखी है छवि बड़ी सुंदर है सखा सुवल के कंधे के ऊपर अपनी कोहनी टेकाटेक करके विराजमान प्रिय सख भुजीर्षण प्रिय सखा माने सुवल उनकी भुज माने कंधे के ऊपर राजत उद्यत जिनका भुजा विराजमान है सखे के सखा की गलबैया देकर के विराजमान भुजा कैसी है उसकी शोभा वर्णन कर रहे हैं बामबाह कैसी है बाई सोवल खड़ा है उसके कंधे के ऊपर जिन्होंने अपनी भुजा और कोहनी रख रखी है दायने कंधे के ऊपर कोहनी बाय कंधे के ऊपर भुजा गलवैया देकर के विराजमान वो भुजा कैसी है उसको बता रहे हैं कर कर निंद हाथी की सूण उसको भी निंदित करने वाली जिसकी शोभा है ऐसी बाई भुजा सुवल के कंधा के ऊपर रख रखी है नहीं कहा। और एक हाथ में इन ललित शुरूि ने अपने हाथ में कमल ले रखा है तो कमल घुमा रहे छवि पूर्वक कमल जो है उसको बिल्कुल छैला पना जो है फोपरीनेस वो कहीं अपने रूप से प्रकट हो रहे हैं एक हाथ में कमल को घुला घुमाते हुए विराजमान हो रहे हैं तो कर कर हाथी की सूर के समान घाटदार ऊपर से मोटी और पीछे से पतली होती हुई जो सूढ़ है ऐसी जिनकी बाम भुजा है और निज रुचि विजित अब्जून घूर्ण नहीं कहा अपनी रुचि के अनुसार जो अब अब्ज घूर्णन अब्ज माने कमल उसका घूर्णन माने हाथ में कमल घुमाते हुए विराजमान हो रहे हैं व्यसन वशेतर पाणी एश आज व्यसन वशेतर होकर के हाथ में कमल घुमाने का बस आदत है इसलिए कमल घुमा रहे हैं तो व्यसन के वशीभूत होकर के इतर पानी माने दूसरे हाथ में दाहिने हाथ में कमल लेकर के उसे घुमा रहे हैं ऐश ये श्री सुंदर कैसे सुंदर शिशुवित हो रहे हैं ऐसे सखी ने जिससे मैं वर्णन किया सखी के उस वर्णन को सुनकर के श्री राधिका एकदम व्याकुल हो गई और इति गिरे मथ रूप माधुरी चषिकी कृत कर्ण नेत्र युगमा उस समय श्री राधिका श्री नयनों के चशक माने प्याले से उस रूप माधुरी का निरंतर निरंतर पान करती हुई चली जा रही हैं। तो चशिकी कृत नेत्र युग्म कर्ण नेत्र युग्मा दोनों कान और दोनों नेत्रों से उस माधुरी का पान करती हुई ये चली जा रही हैं। कानों से शाम सुंदर के बेड़ोनाथ श्याम सुंदर के बचन और सखी के बचन उनको सुन रही हैं। तो कान से तो रूप माधुरी का श्रवण कर नहीं है और नयनों से रूप माधुरी का दर्शन कर रही है अपि वर मोहन सदात उस समय अदर मोहना है जिनका मोह पर्याप्त मात्रा में दर मानिक कुछ अदर माने जो कुछ नहीं है ऐसे अगर विशाल मोह को महामोह को श्री राधे प्राप्त कर आ, अपिवत शायद प्राप्त हो गई उस समय महामोह को जैसे ये प्राप्त हो गई हैं, तत्समर सौरभ माशबोधान उस समय प्रिया को मूर्छित होते हुए देख करके श्याम सुंदर के अंग से निकली हुई जो गंध है उस गंध ने सखी को बोध प्रदान किया क्या बात देखिए कान कृष्ण के गुणानुवाद को सुन रहे हैं नयन कृष्ण के रूप का दर्शन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है राधा रणी को मूर्छा आएगी अब जब मूर्छा आएगी तो कोई मूर्छा को जगाने वाला चाहिए क्योंकि प्रेमानंद बड़ी वस्तु नहीं है सेवानंद बड़ी वस्तु है प्रेमानंद आ गया तो सेवानंद में बाधा पड़ जाएगी प्रेमानंद बौसे कभु सेवानंद बाधे से महाक्रोध कभी सेवानंद में प्रेमानंद आता है तो प्रेमानंद को रसिक बड़ा करके नहीं मानते हैं सेवानंद को बढ़ा करके मानते हैं तो श्री राधिका जैसे शाम की सेवा करने के लिए यहां आए हैं रसोई करनी है आगे यदि मूर्छा आ गई फिर रसोई कैसे करेंगे इसलिए श्री राधिका अभी के रूप का श्रवण करके काम से और रूप का आस्थानी के ऊपर चबूतरे के ऊपर आंगन में श्री कृष्ण बैठे हैं उनके रूप का दर्शन करके खड़े हैं उनके रूप का दर्शन करके श्री राधिका तृप्त हो रही है मतवाली हो रही है और जो मूर्छित होना चाहे उस समय कृष्ण की ही अंग ने जाकर के और राधिका को संभाल लिया और मूर्छित होने से बचा लिया तो उस समय तत्प्रसम श्री कृष्ण से प्रसमर माने निकलने वाला जो सौरभ है उसने आशु शीघ्रता से श्री को बोध प्रदान किया उस समय श्री कृष्ण की अंग गंध ने राधिका को धैर्य प्रदान किया और उस समय श्री प्रिया ने आनंद पूर्वक श्याम सुंदर की रूप माधुरी का पान किया सब सखी प्रियालाल को तो परस्पर निहारते हुए देख करके मोहित होते तो हुए देख करके परम परम आनंदित हो रही है बोलो लालनील लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण निताय गौर हरी गौ